क्या हम में से किसी ने कभी भी देवों को आज तक देखा है? नहीं नहीं आह नहीं हमें बस इस जगह की खूबसूरती को सराना चाहिए ना कि उन अफवाहों पर ध्यान देना चाहिए तो फिर इस बाग की देखभाल कौन करता है? किले की सहन में एक बहुत ही खूबसूरत बाग था जो बहुत खुशबूदार था वहाँ दरार, फल, परि� हर रोज़ इस बाग में बच्चे आकर खेला करते, वो बाग बच्चों के लिए बड़ा ही हिप्पाज़ती और पसंदीदा हुआ करता था। वहाँ बच्चे हमेशा नया-नया खेल खेलते, तितलियों के पीछे भागना उनका सबसे दिलचस्प खेल हुआ करता था। अरे वह देखो कितनी खूबसूरत तितली है। मैं उसे पकड़ता हूँ। पर उसे समा� और एक दिन देव अपने किले से बाहर निकला। वो अपने खूबसूरत और हरे-भरे बाग को देखकर बहुत खुश हुआ। आहा, मेरा खूबसूरत बाग, ये पुद्रती मनाजिल से खूब नवाजा हुआ है। मैं यहां रहकर खुश हूँ। ये दोपहर की बात है, जब देव अपने किले में सोने के लिए जा रहा था। तब बच्चे वहाँ खेलने न पर जब शाम हुई, देव शोरोगुल से परेशान हो उठा। बच्चे हमेशा की तरह वहाँ शाम को खेलने आ गए। देव को अकेले रहना पसंद था। उसको ये कतई नहीं पसंद था कि उसकी हलवत में कोई खलल पैदा करे। उसने फैसला किया कि वो बाहर जाएगा। जैसे ही देव बाग में दाखिल हुआ, वहाँ पर खेलने वाले बच्चे उसे देखकर देव को बहुत घुसा आया कि इतने सारे बच्चे उसके बाग में खेल रहे हैं। चले जाओ यहां से नन्हे शैतानों, तुम मेरे बाग को बर्बाद कर रहे हो। चले जाओ। खबरदार जो फिर से आने की कोशिश की, ये मेरा बाग है, तुम्हारा नहीं। समझे? सारे बच्चे वहाँ से जल्दी भागे और अपने घरों में घुसे। बचाओ। � बच्चों ने समझा कि देव वहां से चला गया और वो अपने आप को बाग में आने से रोक नहीं पाए बच्चों के बाग में खेल कूद की आवाज से देव जाग उठा वो भड़क गया और बच्चों पर चिल्लाने लगा बच्चे फिर से डरकर वहां से भागे तब से देव अपने बाग पर चौपल नजर रखने लगा ऐसी निगरानी कर रहा था कि उसे उसे इस हादसे के पीछे की वजह समझ नहीं आई। अगली सुबह देव ने देखा कि फिर से कुछ बच्चे उसके बाग में खेल रहे हैं। वो गुस्से से बाग में भागा। बच्चे गुस्से से लाल हुए देव को देखकर खौफजदा हो गए। देव ने फिर किले की दीवारों को ऊंचा करने का फैसला किया। ऐसा करने के बाद देव अपने किले में ब कोई तना अकेले कैसे लच उठा सकता है ये बहुत ही गमगीन शख्स है अंदर से हमें पता लगाना होगा कि वो इतना गमगीन क्यों है क्या वो हमारे साथ खेलेगा हम तभी उसे ये पूछ सकते हैं जब वो हमें अंदर आने दे देव को तवील वक्त तक सोनी की आदत थी। जब भी वो जाता, अपनी खिड़की से बाहर खूबसूरत गार्डन का नजारा करता और खुश होता। पर उसे देखा कि दरख्त की कुछ टहनियाँ लगातार जमीन पर गिर रही है. उसने सोचा, कुछ दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। जैसे ही बाहर आएगी, फिर से मेरा बाग फूलों से भ मुझे मौसम का दर्जा है, जो मेरे बाग को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बना देगी। बाहर का मौसम आया और चला गया। बाग वैसी की वैसी खुश ही रह गया। अब बाग में कोई भी फूल नहीं बचा, कोई परिंदा और तितलियाँ भी वहां अब नहीं आती। देव बहुत गमगीन हो गया। मेरा बाग पहले की तरह खिला हुआ क्यूं नहीं? क्यूं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 अब वो अपने अकेलेपन से तंग आ गया था फिर एक सुबह जब कुछ बच्चे चुपके से बाग में दाखिल हो गए और खेलने लगे तो देव ने उन्हें अचानक देख लिया देव उन बच्चों पर गुस्सा हो गया और भागकर उनके पास आया उन चिल्लाने लगा सारे बच्चे फिर से خوف होकर वहां से भाग खड़े हुए सिवाय एक बच्चे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 मेरे आने से पहले तुम यहां क्या कर रहे थे मैं इस درخت पे चढ़ना चाहता था पर चढ़ नहीं पाया ओ ऐसा क्या मैं मदद करता हूँ। देव ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर درخت की टहनी पर बिठा दिया तुम अपने दोस्तों को बुला सकते हो और यहां खेल भी सकते हो